एक बार की बात है कि बारांशी में मैंने वाहन भगवान विशेष्वर देव का दर्शन किया स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया तब उन्तर बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई ही मुने इसी पूरे के कारण मुझे यम के भयानक मुख को तो नहीं देखना पड़ा पर इस प्रकार की पिशाचयोनी प्राप्त कर भूख और प्यास से ब्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूं। इस समय मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है, प्रभो। मेरे उधार का यदि कोई उपाय आप देखते हों, तो उसे करें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर्ण ने पिसाच से कहा, तुम्हारी समान इस संसार में � जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेशवर भगवान शिव का दर्शन किया उनका स्पर्श किया और वंदना की फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है उस कर्म के प्रयामत स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुंचे हो तुम एकाग्रमन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर सको दयामृली के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देव श्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशास्था भगवान का का स्नान कर मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया अंतर श्लान किया हुआ वह मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और उन्ह सूर्य के समान प्रकाशित दलान में स्थित वह दिव्य आभूषण को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा वह आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्ल � से चारों ओर से आभक्त होते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से सिद्ध पुस्तकों की दृष्ट कर रहे थे मनुओं के समूह से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह पुस्तक त्रेय में श्रेष्ठ मंदल में, में प्रविष्ट हो गया, जहां रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिसाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देखकर, वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कवि अद्धतीय ऋद्राग्नि को प्रणाम कर उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे। शंकुकर्ण ने कहा, मैं परात्पर अद्धतीय सबके रक्षक पु एवं कपिल विश्व पर अधिष्ठित आप कबरदी की शान ग्रहण करता हूं मैं हृदय में सन्निविष्ट हिरेण में योगी आदि एवं अंत रूप में स्थित महामुनि पवित्र और ब्रह्मस्वरुप आप ब्रह्मतार रुद्र की शान में जाता हूं मैं हजारों चरण नेत्र और सिर से युक्त हजारों बाहु वाले अंधकार से परे रहने और तीन नेत्र वाले आप ज्ञानतीत शून्य को प्रणाम करता हूं जिनसे संसार की उत्पत्ति तथा विनाश होता है और जिन शियों ने इस संपूर्ण विश्व को आबद्ध कर रखा है उन्हीं ज्ञानतीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करता हूं मैं अलिंग निराकार और आलोक गुण वाले स्वयं प्रभावान चित्त शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र हूं ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूं क्योंकि आप से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं सविज्ञ योग सविकल्प समाधि का त्याग करने वाले परमात्म भूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगाकर आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं मैं आपके उसी ज्ञानतीत स्वरूप को नित्य करता हूं जिसमें ना किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका ना कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है प्रणाम पूर्वक हम स्वयं की शरण में मैं जाता हूं वैदक सिद्धांनतों के अनुगानी आपके जिस स्वरूप को विधे बंमु विज्ञान अभेद रूप इन अनेक प्रकारों से जानते हैं आपके स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूं जिसके प्रधान प्रकृति और पुराण-पुरुष हैं तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं उस में में आपके विरहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सनातन गुहेश की शरण में जाता हूँ, मैं स्थान गिरिश पुराण के शरणागत हूँ, मैं चंद्रमोल हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी का स्तुति कर श्रेष्ठ ओंकार का उच्चार कर उसचित ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों पलेकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ उस युक्त आत्मा वाला तदात्म स्वरूप वाला सर्वज्ञ अति हुआ वह शंख का लिंग में विलीन हो गया वह एक अद्भुत सी बात हुई यह मैंने आप लोगों को कबरदी का रहस्य एवं महात्मन बताया इसे कोई नहीं जानता दंद ही इस विसेने ज्ञान से मोहित हो जाते हैं जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है वह पाप से विमुक्त शुद्ध आत्मा होकर रुद्र की को प्राप्त कर लेता है और जो मनुष्य नित्य एवं मध्याह्न में शुद्धता इस धनपार महान स्तवन का पाठ करेगा वह परम योग को प्राप्त कर मैं यही नित्य निवास करूंगा देवदेव कपरदी का दर्शन करूंगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूंगा ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्तात्मा महामुनि व्यास ने कपरदी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया इति श्री कुर्मपुराणे खटसा सायाम संहिदायम पूर्व विभागे एक त्रिनशो अध्याय 32वां अध्याय व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यनेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन सूत बोले वहां कपरदीश कपरदीशवर के समीप भगवान कहू वेद व्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए वहां ऋषि समूह से सीमित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन कर मुनि व्यास विस्मित हो गए उसे देखकर पवित्र आत्म भाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले पुंड द्रेपायन स्वयं मुनि के साथ स्नान किया विदुर पूर्वक देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पृष्ठों द्वारा लोक के आदि कारण भव की पूजा की प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मध्यनेश्वर का पूजन किया तदंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात ब्रषपति के भक्तगण पाशुत ईश्वर मध्यमेस्वर रुद्र का दर्शन करने आए उनका मन ओंकार के जपने लगा था वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे कोई जटा रखाए थे और कोई मण्डक थे कोई खोपड़ी वस्त्र किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे वे शांत और वेदांत के ज्ञान में ततपर थे विप्रों शिष्यों से घिरे हुए द्वपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने पाशुपत भक्तों ने यह वचन कहा महामुने आप कौन हैं शिष्यों के साथ कहां से आए हैं तब फैल आदि व्यास शिष्यों ने उनvnd भाव को प्राप्त ऋषि से कहा ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वपायन व्यास होने हैं ये स्वयं ऋषि केस हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अनुशांत से इनके शुक नामक पुत्र हुए वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के श्रानागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है तब वे स उन्हें रोमांच हो आया एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा भगवन देव देव की कृपा से जो परमेश्ठी का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वह आपको ज्ञात है अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाएं ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उस देव का दर्शन तदनंतर सुमंत आदि उन फन शिष्य को विदा करद योग विदुओं में शेष्ट व्यास ने उन योगियों को शेष्ट ज्ञान बतलाया विपों उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योत प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे 500 भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतरध्यान हो गए